जपा जाप सम्बन्धी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक 31 जप यज्ञ ज्ञान यज्ञ अजपा जब भगवान श्री साधना जगत में यज्ञों और रिचुअल्स का बहुत उल्लेख है यज्ञ की बहुत विधिया भी है होमात्मक यज्ञ की बात आती है लेकिन गीता में जप यज्ञ और ज्ञान यज्ञ को विशेष स्थान दिया गया है साथ ही आपने जप पर बात करते हुए अजपा जप के बारे में कहा तो भगवान श्री गीता के जप यज्ञ ज्ञान यज्ञ और अजपा जप पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें जीवन में रिचुअल की क्रियाकांड की अपनी जगह जिसे हम जीवन कहते हैं वो 90 प्रतिशत रिचुअल और क्रियाकांड से ज्यादा नहीं जीवन को जीने के लिए जीवन से गुजरने के लिए बहुत कुछ जो अनावश्यक है आवश्यक मालूम होता है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 मनुष्य के समक्ष अग्नि भर एक ऐसी चीज थी जो सदा ऊपर की तरफ भागती ऊपर की तरफ भागना ऊर्ध्व गमन ही जिसका स्वभाव है जिसे हम नीचे की तरफ बाहर ही नहीं सकते अगर हम उल्टी भी कर दे जलती हुई लकड़ी को तो लकड़ी ही उल्टी होती है अग्नि ऊपर की तरफ ही भागती रहती है ऊर्धव गमन का प्रतीक बन गई अग्नि